जय लक्ष्मी मैया भक्त जनू हाथ जोड कर लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिए आज हम आप सब को दीपावली की कथा सुनाएंगे आईए माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपावली की कथा का स्रवन कीजिए प्रेमी जनू एक समय धर्मराज युधिष्ठिर � भगवान श्री कृष्ण से कहा हे भगवन कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य लक्ष्मी और धन वैभव प्राप्त हो जाए इस बात को सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन जब दैत्यराज बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी मेरा भी वह प्रिय भक्त था एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की उनमें जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके और एक ही शेष था तब इंद्र को अपने सिंहासन छिन जाने का भय हो गया क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवों के पास पहुंचा किंतु कोई उपाय वे न कर सके तब सब देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर शेषशायी भगवान विष्णु के यहां गए और पुरुष सूक्त आदि देव मंत्रों से भगवान की स्तुति की भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया भगवान बोले इंद्र तुम घबराओ नहीं मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा यह कह कर उन्हें अपने धाम को भेज दिया भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके सौवां यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहां पहुंचे राजा से उन्होंने तीन पग पृथ्वी का दान मांगा दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग से सारी पृथ्वी नाप ली दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रख कर नाप दिया इतना होने पर श्री बामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा वर में राजा ने कहा हे भगवन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी एवं अमावस्या तीन दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे इन दिनों में लोग दीप दान दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनाएं लक्ष्मी का पूजन हो लक्ष्मी का निवास हो और ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो जावें इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा हे राजन यह वर हमने तुमको दिया इस दिन लक्ष्मी पूजन दीपावली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया अभी से महालक्ष्मी पूजन दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है जिसके फल स्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता भगवान श्री कृष्ण जी बोले हे राजन एक कथा और भी सुनिए मणिपुर नामक नगर में एक राजा था जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर बेशकीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और वह उसे लेकर उड़ गई किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर वह चंपत हो गई रानी यह देखकर उदास होकर महल में चली गई थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा यह कह कर राजा अपनी सभा में पहुंचा सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा ढिंडोरा पिट गया दूसरे दिन एक वृद्धा हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया राजा ने वरदान मांगने को कहा उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे केवल यह सब मैं ही करूंगी उसके लिए तेल बत्ती दीपक आदि सब सामग्री मेरे घर में भिजवा दें राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ वृद्धा बोली हे राजन इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं सदा उसके घर में स्थित रहती हैं राजा बोला मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी बाद में आप करना ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े-बड़े राजप्रसादों से लेकर रंग की झोपड़ियों तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है भगवान कृष्ण बोले हे धर्मराज श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिए राजन तुम भी करो तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा भक्तजनो यह कथा हमने आपको सुनाई इन दोनों कथाओं का निचोड यह है सार यह है कि आप सब भी आपके घर में जो भी पूजा सामगरी सहज रूप से उपलब्दव हो सके उस पूजा सामगरी से माता लक्श्मी का पूजन करें आप सब के कश्ट दूर करेंगे महालक्श्मी माता लक्श्मी आप सब के भंडारे भरेंगे जै मालक्